प्रश्नोत्तर दीप मारा जिज्ञासा जगत में व्यवहार करते समय काम क्रोध से संपर्क होना स्वाभाविक है व्यवसाय में धन उपार्जन के लिए लोभ होना भी स्वाभाविक है माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होने से उनको मोह भी हो जाता है इन प्रवृत्तियों से मन को दूर रखते हुए कर्म कैसे करें समाधान शरीर रहते हुए कोई व्यवहार रहित्व तो हो नहीं सकता है जब तक शरीर का भान है तब तक उससे व्यवहार तो होगा ही यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कुछ युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा अपना बचाव किया जा सकता है जैसे विद्युत के तार में करंट चलता है उस तार को पकड़ने पर व्यक्ति मर भी जाता है परंतु इससे बचने की एक युक्ति है यदि व्यक्ति काष्ट पर खड़ा रहे और हाथ में रबड़ पहन ले तब करंट नहीं लगता ऐसे ही जगत के कण कण में माया व्याप्त है और व्यवहार तो आपको वही करना पड़ेगा भेद को लेकर ही व्यवहार होता है अभेद में तो कोई व्यवहार नहीं होता कोई ऐसी युक्ति हो जिससे व्यवहार करते हुए भी माया रूपी करंट न लगे वह युक्ति शास्त्र बताता है शास्त्र जो युक्ति देता है वह किसी के द्वारा कोई थोपी हुई चीज़ नहीं है हम सच्चाई और शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते बस यही समस्या है शास्त्र की आज्ञा है कि पहले आप धर्म पर खड़े हो जाओ तब अर्थ को पकड़ो तो आप फंसेंगे नहीं उस अर्थ का सदुपयोग होगा वह आपको मोह या कु प्रवृत्ति में नहीं डाल सकेगा बल्कि जगत से उदासीन बना देगा साथ ही उससे आप में अलम पर्याप्त भाव उत्पन्न हो जाएगा तब आप मुख्य पुरुषार्थ की ओर अपने आप लग जाएंगे शास्त्र अर्थ अर्थ अर्जन और व्यवहार का किसी को निषेध नहीं करता परंतु कहता है कि धर्म पर खड़े होकर आचरण करना चाहिए दूसरी बात सभी के सामने यह सच्चाई है कि मरने के बाद किसी के साथ जगत की कोई वस्तु जाती नहीं यह भी सच्चाई है कि जिस शरीर को चिता पर रखा गया उसका लड़का ही उसको जलाता है और कहता है कि पिताजी स्वर्ग चले गए यह विचार करने की बात है कि पिताजी यदि शरीर नहीं हुए तो हम शरीर कैसे हो जाएंगे सच्चाई को झुठलाने से भी सारी विडंबनाएं आती हैं जिसने शरीर बनाया नेत्र दिए जो हमारा प्राण चला रहा है उससे बड़ा हमारा संबंधी भला कौन हो सकता है पर अंदर से इस बात की धारणा ही नहीं होती इसीलिए व्यक्ति को सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए और शास्त्र के बताए मार्ग पर खड़ा होकर व्यवहार करना चाहिए इस विषय में यदि अपने को कमजोर समझो तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करो और उसके नाम का आधार ले लो इसके लिए अपने जीवन का हिसाब प्रतिदिन परमेश्वर को देना पड़ेगा उसी को घर का मालिक बना लेना पड़ेगा तब आपकी सब झंझट दूर हो जाएगी यदि इतना भी कोई ना कर सके तो अन्य कोई उपाय नहीं है